संक्षिप्त महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व मार्ग में द्रौपदी तथा सहदेव आदि चार पांडवों का गिरना मैं कहते हैं राजन नियमों का पालन करने वाले योगयुक्त पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय का दर्शन किया उसको लांघकर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेर का दर्शन किया समस्त पाण्डव एकादित होकर बड़ी तेजी के साथ चल रहे थे उनके पीछे पृथ्वी पर गिर पड़ी। पड़ी उसे नीचे पड़ी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराज से पूछा भैया राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था फिर बताइए क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई योधेष्ठ ने कहा नरशेष्ठ इसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था आज यह उसी का फल भोग रही है यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखे बिना यह अपने चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ गए थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिरे उन्हें गिरते देख सिंह ने राजा से पूछा भैया यह माद्रीनंदन सहदेव जी जो सदा हम लोगों की सेवा में संलग्न रहता और अहंकार को कभी अपने पास पटकने नहीं देता था आज क्यों धराशायी हुआ है जोसे ने कहा राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था इसी दोष गिरना पड़ा है द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख ब्रेमी सूर्य नकुल शोक से व्याकुल होकर गिर पड़े यद एक भीमसेन ने पुनः राजा से प्रश्न किया भैया संसार में जिसके रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं होने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों गिर पड़ा भीमसेन की इस प्रकार पूछने पर युठी ने नकुल के संबंध में यह उत्तर दिया भीमसेन नकुल हमेशा यही समझता था कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है इसके मन में यही बात बैठी रहती थी कि मैं ही सबसे बढ़कर रूपवान हूं इसीलिए इसको गिरना पड़ा है इन तीनों को गिरे देख अर्जुन को बड़ा शौक हुआ और वे भी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 इसी से आज उन्हें धराशायी होना पड़ा है इतना ही नहीं इन्होंने संपूर्ण धनुधरों धनु धनु का अपमान भी किया था जिसका फल इन्हें भोगना पड़ा है अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए यो कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए इतने में ही भीमसेन भी गिर पड़े गिरने के साथ ही उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर कहा राजन जरा मेरी ओर तो देखिए मैं आपका प्रिय प्री भीम हूँ और यहाँ गिरा हुआ हूँ यदि जानते हो तो बताइए मेरे गिरने का क्या कारण है युधिट्ठ ने कहा भीम तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपने बल की ढींग हाका करते थे इसी से तुम्हें भूम पर गिरना पड़ा है यह कहकर महाबाहु युधिठर उनकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा